तेरी गलती है कभी दूसरे का हाथ पकड़कर खींचती है पूरी तरह से वे उसमें डूब गई इस बीच हम लोगों के वहाँ जाकर बीच बचाव करने से झगड़ा कुछ शांत हुआ और वे लोग बकते बकते अपने अपने घर चले गए माँ भी क्रोध में भरी घर के भीतर आकर बैठी बैठती ही हंसने लगी और कहने लगी महामाया माया की कैसी माया है जी अनंत पृथ्वी पड़ी हुई है यह भी पड़ी रहेगी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 ये सब बातें माँ मृदु रोष के स्वर में बोल रही थी कि राधु ने गुस्से में भरकर पास की टोकरी से एक बड़ा सा बैगन उठाकर माँ की पीठ पर जोरों से फेंक कर मारा उसकी गुम करके आवाज होने से मैंने देखा कि माँ की पीठ झुक गई है तथा चोट वाला स्थान फूल उठा है माँ ने ठाकुर की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा ठाकुर उसका अपराध न लेना वह अबोध है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 अपने मन की सनक में अपने दामान मनमत को इधर उधर यहाँ तक कि तालाब में उतर कर खोजने लगी और उसे न पाकर यह ठीक कर लिया कि वह पानी में डूब गया बाद में उसने सोचा कि यह सब ननन जी का काम है तब वह दौड़ी हुई माँ के पास आई और भींगे कपड़ों में माँ के पैरों में गिरकर कर ज्याकुल हो रोती हुई कहने लगी ओ ननन जी मेरा दामान बाड़ुज्य तालाब में डूब गया अब क्या होगा माँ अचानक यह सुनकर हम लोगों की पुकार कर कहने लगी तुरंत आओ पगली क्या कह रही है सुनो और वे व्यग्र हो उठी हम लोग दौड़ आए हरि ने कहा मनमत तो बनिए की दुकान में ताश खेल रहा है मैं देखकर आ रहा हूँ माँ ने कहा तुम तुरंत दौड़कर जाओ और उसे खबर देकर अपने साथ ले आओ हम लोग तुरंत ही मन्मत को ले आए उसे देख छोटी मामी हक्की बक्की रह गई और क्रोध में भक्ति हुई चली गई